प्रश्नोत्तर दीप माला भक्ति उपासना जिज्ञासा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जैसा प्रेम और भक्ति आवश्यक है उसका जीवन में आविर्भाव कैसे हो समाधान परमेश्वर तो सर्वत्र हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना उसकी प्राप्ति का अर्थ यही होगा कि उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए ज्ञान हो जाए वह हमारे सामने प्रकट हो जाए उस व्यापक परमेश्वर का दर्शन कैसे हो इसका उपाय शिवजी ने देवताओं को बताया प्रेम त प्रगट हो मैं जाना मानस इस प्रेम और भक्ति के आविर्भाव के लिए वल्लभाचार्य ने एक सूत्र बताया है महत्व श्रवणम भगवान के गुण लीला एवं सामर्थ्य का श्रवण करने से उनके महत्व का ज्ञान होता है इसीलिए आश्रम में हम लोग लो रोज शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं अर्थात उनकी महिमा का ऐश्वर्य का गान करते हैं उनकी महिमा के गान से उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा परमेश्वर की दो बातों का श्रवण और गान करना चाहिए पहला उनका प्रभाव और दूसरा स्वभाव प्रभाव जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय उनके संकल्प से ही हो जाते हैं दुष्टों का नाश करके धर्म की रक्षा करते हैं उनका स्वभाव सबको अपना आत्मरूप समझना वे सबसे अहेतुक प्रेम करते हैं न किसी की जाति देखते हैं न लिंग न पांडित्य बस जो भी उनके प्रति भाव रखे उससे प्रेम करते हैं वे तो सबसे प्रेम करने के लिए तैयार बैठे हैं पर दुनिया ही प्रेम नहीं करती तो क्या करें उनका तो कहना है कि तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ तो मैं दस कदम तुम्हारी और बढ़ाऊँगा वे सबका उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता दुर्गा सप्तती लोकोपकार के लिए उनका हृदय पिघला रह, पिघला रहता है भुवन भय भंग व्यसिना संसार के भय का नाश करना ही उनका व्यसन है इस प्रकार जब उनके कृपा में स्वभाव का निरंतर श्रवण करेंगे तो उनके प्रति प्रेम का प्रागट्य होगा जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में आता है कि जो उपासक ब्रह्मलोक जाते हैं वे वहां इंद्रियों से रहित होकर केवल मन से ही वहां के विषयों का उपभोग करते हैं केवल मन रूप से रहना कैसे संभव है समाधान अच्छा यह बताइए कि स्वप्नावस्था में आप शरीर और इंद्रियों के साथ रहते हैं या उनके बिना वहां तो शरीर निश्चेष्ट पड़ा है और इंद्रियाँ भी लीन है अतः स्वप्न में जितना भी आपका व्यवहार होता है वह केवल मन से ही होता है वहां आप मन स्वरूप ही रहते हैं आपका मन शरीर की भी कल्पना कर लेता है और इंद्रियों की भी साथ ही उनके द्वारा सारा व्यवहार भी कर लेता है मन विषयों को भी रच लेता है और उनको ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को भी इसलिए मन की सामर्थ्य तो कमजोर नहीं दिखाई देती जैसा भोग जागृत में होता है उसी प्रकार का स्वप्न में भी हो जाता है ऐसा नहीं होता कि स्वप्न में आपको भूख लगे और स्वप्न के अन्न से आपको पेट न भरे स्वप्न में कोई आपको माला पहनाता है तो आपको प्रसन्नता होती है और गाली देता है तो दुख भी होता है इसीलिए केवल मन से भोग होने में कोई भी संगति तो नहीं दिखती स्वप्न में आपका मन रज तम से युक्त होता है इसलिए इष्ट अनिष्ट विभिन्न प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं परंतु जो उपासक ब्रह्म में पहुँचता है उसका मन तो शुद्ध सात्विक होता है उसमें बड़ी ताकत रहती है इसलिए वह केवल मन से कैसे भोग करेगा इस प्रकार से हमें संशय नहीं करना चाहिए यहाँ भी कोई कोई योगी पचास मील दूर तक देख सकते हैं क्योंकि उनकी इंद्रिया शक्ति वहाँ तक पहुँच जाती है ब्रह्मलोक लोग पहुँचे उपासक की सामर्थ्य तो ऐसे योगियों से बहुत अधिक होती है इसलिए वह केवल मन से वहाँ संपूर्ण विषयों का उपभोग कर सकता है